राजयोग अवतरणी इस तरह के ज्ञान की उपयोगिता क्या है पहले तो ज्ञान स्वयं का ज्ञान सर्वोच्च पुरस्कार है दूसरे इसकी उपयोगिता भी है यह हमारे समस्त दुखों का हरण करेगा जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं जो स्वरूपतः नित्यपूर्ण और नित्य शुद्ध है तब उसकी फिर दुख नहीं रह जाता उसका सारा विषाद न जाने कहाँ गायब हो जाता है भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है पूर्वोक्त अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसकी मृत्यु किसी काल में नहीं है तब उसे फिर मृत्यु भय नहीं रह जाता अपने को पूर्ण समझ सकने पर असार वासनाएं फिर नहीं रहती पूर्वोक्त कारण द्वय का अभाव हो जाने पर फिर कोई दुख नहीं रह जाता उसकी जगह इसी देह में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है एकाग्रता रसायनविद अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने मन की समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके जिन वस्तुओं का विश्लेषण करता है उन पर प्रयोग करता है और इस प्रकार वह उनके रहस्य जान लेता है ज्योतिषी अपने मन की समुदाय शक्तियों को एकत्र करके दूरबीन के भीतर से आकाश में प्रक्षिप्त करता है और बस त्यों ही सूर्य चंद्र और ताराएँ अपने अपने रहस्य उसके निकट खोल देती है मैं जिस विषय पर बातचीत कर रहा हूँ उस विषय में मैं जितना मनोनिवेश कर सकूँगा उतना ही उस विषय का गूढ़ तत्व तुम लोगों के निकट प्रकट कर सकूँगा तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो और तुम लोग जितना इस विषय में मनोनिवेश करोगे उतनी ही मेरी बात की स्पष्ट रूप से धारणा कर सकोगे मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किसी तरह संसार में